स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण परम आश्रय प्रतिभा वंदोपाध्याय गुरुदेव के चरणों का आश्रय पाकर मैं धन्य हो गई हूँ उनकी दया ही मेरी सबसे बड़ी संपदा है उन्होंने अपने एक दो छोटे मोटे काम मुझसे करवाए हैं वे ही उनकी करुणा और मेरा परम सौभाग्य है उनके अहेतुक स्नेह की कोई तुलना नहीं है मेरे पति सत्य सेवक की श्री रामकृष्ण के प्रति अत्यंत भक्ति थी उम्र बढ़ने पर उनमें सद्गुरु से दीक्षा लेने की तीव्र इच्छा हुई हम इलाहाबाद में रहते थे पर हम तब यह नहीं जानते थे कि श्री रामकृष्ण के एक शिष्य पूज्य स्वामी विज्ञानंद वहाँ रहते हैं क्योंकि वे एकांत प्रिय थे और प्रवचन या प्रचार आदि नहीं करते थे जो एक दिन मेरे पति को उनके बारे में पता चला और यह भी सुना कि उनसे प्रार्थना करने पर दीक्षा भी हो सकती है मैंने भी जब यह सुना तो मैंने भी दीक्षा की इच्छा व्यक्त की एक दिन हम दोनों मुठ्ठीगंज आश्रम देख आए फिर निश्चय किया कि एक दिन हमारे घर उन्हें चरण रथ देने का अनुरोध करेंगे उसी समय उनसे निवेदन करेंगे वे भक्तों के घर बहुत कम जाते थे हमारा परम सौभाग्य है कि वे सहमत हो गए महाराज जी हमारे घर आए और वहाँ भोजन भी किया डरते हुए हमारी इच्छा व्यक्त की वे कुछ क्षण चुप रहकर बोले ठीक है दीक्षा होगी दीक्षा के उपकरणों के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा एक लोटा गंगा जल गंगा जल के साथ फल और अन्य कुछ वस्तु हम ले गए थे महाराज जी ने उनके देवालय में हमें दीक्षा दी उन्होंने हमें जब ध्यान की पद्धति समझा दी दीक्षा की तारीख मुझे याद नहीं है इसके बाद से समय मिलते ही हम मुट्ठीगंज आश्रम चले जाते थे पहले आश्रम में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध था महाराज जी द्वारा दीक्षा देना प्रारंभ करने के बाद महिलाएं कुछ समय के लिए उनके चरणों के पास बैठकर उनकी बातें सुन सकती थी यह साधारणतः चार से पाँच बजे तक हो सकता था पाँच बजे के बाद पुरुष भक्त आने लगते थे तब हमें उठ जाना पड़ता था वह हम लोगों को एक दो वस्तुएं लाने को कहते थे कभी चाय कभी बड़े बड़े संदेश इत्यादि बनाकर लाने को कहते लेकिन ये सब मुख्यतः भक्तों के लिए होते थे वे स्वयं लगभग कुछ भी नहीं खाते थे भक्तों को खिलाना उन्हें अच्छा लगता था मेरे खाना पकाने की प्रशंसा करते पर सामान्यतः सामने नहीं मेरी अनुपस्थिति में कहते थे प्रत्यक्ष में मजाक के में समालोचना करते थे यह परिहास का सुर मैं पहले नहीं समझ पाती थी बाद में समझी थी एक बार ग्रीस्मकाल में मुजफ्फरपुर गई थी वहाँ से महाराज जी के लिए आम और लीची भेजी थी इलाहाबाद लौटने पर आश्रम पहुँचते ही उन्होंने कहा अय कैसे आम भेजे चुन बुनकर खट्टे आम भेजे यही क्या गुरु भक्ति है मन उदास हो गया धीरे धीरे बोली महाराज ठाकुर को निवेदन करने के पहले भेजे थे आम खट्टे हैं यह तो जान नहीं सकी उसी समय हंसते हुए बोले हाँ यह ठीक है ठीक है खाकर कैसे भेजती विनयपूर्वक पूछा नीची कैसी थी महाराज लीचि बहुत अच्छी थी चमत्कार महाराज ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया और मेरे दुख को दूर कर दिया दीक्षा के कुछ दिन बाद हमारे यहाँ सत्यनारायण पूजा हुई पूजा समाप्त होते होते नौ बज गए काल था आश्रम में महाराज जी का कमरा साढ़े आठ बजे बंद हो जाता था प्रसाद उठाते समय एक दूसरे से बातचीत में हमने कहा गुरुदेव को आज रात को ही प्रसाद दे आना होगा सुनकर मेरे पति ने कहा अब दरवाज़ा बंद इतनी देर में जाने पर डाँट पड़ेगी उनका साहस नहीं हुआ पर मैं तत्काल सीने और प्रसाद लेकर रवाना हो गई सोचा भले ही डांटे पर यदि पहले उन्हें प्रसाद न दे सकूँ तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी आश्रम पहुँच देखा दरवाज़ा बंद है धीरे धीरे ठक ठक किया उन्होंने भीतर से पूछा कौन है मेरी आवाज़ सुनकर बाहर आकर बोले इतनी रात को क्षमा प्रार्थना करके कहा महाराज गलती हो गई सत्यनारायण की पूजा थी खत्म होते होते खूब देर हो गई प्रसाद लाई हूँ महाराज जी ने डाटा नहीं उन्होंने आश्रम से एक चम्मच लाने को कहा उन्होंने एक चम्मच सिन्ने ली बाकी प्रसाद उनके निर्देशानुसार आंगन में टोकरी से ठक कर रख दिया एक बार महाराज जी ने मुझसे सीधा चाह था जिस व्यक्ति के द्वारा हमारे बागान की सब्जी आश्रम भेजी थी उसे उन्होंने कहा माए जी से सीधा लाओ यह उनका अनुग्रह ही था चावल दाल घी आश्रम भेज दिए वे अत्यंत प्रसन्न हुए बेलूर मठ मंदिर के निर्माण के लिए कई लाख रुपए दान करने वाली भक्ति देवी नामक विदेशी महिला कुछ दिन इलाहाबाद आश्रम में रही थी मुठ्ठीगंज आश्रम के मुख्य भवन के उत्तर में उस समय अतिथि निवास था उसी से एक कमरे में उन्हें रखा गया था वे वहां स्वयं अपना खाना बनाती थी महाराज जी ने एक दिन मुझसे कहा भक्ति देवी को पूरी आलू दम आलूदम और संदेश बनाना सिखा दो भक्ति देवी बंगाली या हिंदी नहीं जानती थी मैं अंग्रेजी नहीं समझती थी असुविधा जो भी हो महाराज जी का आदेश तो पालन करना ही था यह सोचकर घर से पूरी आलूदम संदेश आदि के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं लेकर वहां पहुंची। भक्ति देवी के सामने सब कुछ पकाकर कर इंगित और हाथ भंगी द्वारा सब कुछ उन्हें समझा दिया महाराज जी का आदेश पालन कर अपने को धन्य माना महाराज जी हमारे मन की बात जान जाते थे इसके मैंने कई प्रमाण पाए हैं जो दृष्टान द्रिश्टा, दो दृष्टांत दे रहे हैं एक बार दुर्गा पूजा की अष्टमी के दिन महाराज जी ने मुझे 12 बजे के पूर्व आश्रम आने को कहा था पहुँचते पहुँचते साढ़े बारह बज गए मैंने कुछ नहीं खाया था पर महाराज जी ने जब पूछा कि खाया है या नहीं मैंने बहुत सुबह चाय पी ली पी थी यह सोचकर कह दिया हाँ महाराज बेड़ी से मुझे कार्य समझाने को कहकर महाराज अपने कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया काम करते समय मन ही मन में सोच रही थी कि पुष्पांजलि के बाद चाय भी नहीं पी शरीर अब मानो चल ही नहीं रहा है मेरे ऐसा सोचते ही महाराज जी का दरवाज़ा खुला और उन्होंने बेड़ी को बुला कहा बेड़े अभी जाओ माए जी के लिए चाय बनाओ मुझे एक बड़े प्याले में चाय देने को कहकर वे अपने कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया उस समय मेरे मुंह से वाक्य नहीं निकला दूसरी घटना गर्मी के दिनों में अपने पुत्र सुनील के साथ आश्रम पहुंचे रास्ते में धूप में इधर उधर जाना भी हुआ था आश्रम में घूमते समय देखा सामने ईख का रस बिक रहा है एक बार इच्छा हुई कि एक एक मांड पी ले तो अच्छा हो किंतु तो आश्रम जाते समय पीना उचित नहीं होगा यह सोचकर अपनी इच्छा का दमन किया महाराज जी को प्रणाम कर हम लोग बैठे बहुत गर्मी थी उन दिनों बिजली के पंखे नहीं थे मन में गन्ने के रस की इच्छा बनी हुई थी महाराज एक बार मेरी ओर देखकर कर से बोले देखो बेणी अभी बाहर जाओ और इन दोनों के लिए गन्ने का रस ले आओ हम तब एक दूसरे का मुख देखने लगे दोनों ही अबाक थे महाराज जी हमारी प्यास दूर करने के लिए सुराही का पानी दिला सकते थे लेकिन उन्होंने गन्ने का रस लाने को कहा जिसकी इच्छा हमारे मन में बनी हुई थी उनसे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता था या जो कहे कुछ भी उनके लिए अनजान नहीं रहता था और एक घटना बताती हूं, उस समय मेरी छोटी कन्या बीमार थी काली पूजा आ गई थी मुझे काली पूजा के दिन कार्य आदि के लिए आश्रम जाना था पर पुत्री की बीमारी बढ़ने के कारण मैं आश्रम नहीं जा सकी शाम को कन्या की मृत्यु हो गई बाद में बेणी से सुना था कि उसने महाराज जी से कहा था माई जी को क्या हो गया अभी तक नहीं आई तब महाराज ने बेणी को कहा था देखो बेणी अभी अभी उनकी लड़की शरीर छोड़कर चली जा रही है माई जी कैसे आएंगे मेरी पुत्री महाराज जी की चरणार्थता दीक्षिता थी मृत्यु के समय उनकी उम्र आठ वर्ष थी दूसरे दिन शाम को उदास मन से महाराज जी के पास गई मुझे देखते ही करुण स्वर में उन्होंने कहा उसके लिए बहुत रोई हो क्या अधिक मत रोना नहीं तो उसे कष्ट होगा याद रखो ठाकुर का आश्रय उसे मिला है उसे कोई दुख कष्ट छू नहीं सकते उनके इस आश्वासन से हमें परम शांति मिली गुरुदेव का स्नेह और प्रेम बहुत मिला है उन्होंने स्वयं आकर हमारा देवालय देखा था हमारे देवालय में बहुत से देवी देवताओं के चित्र थे दीक्षा के बाद उन्हें रखें या नहीं यह पूछने पर उन्होंने कहा सभी देवता देवतादी रहेंगे श्री ठाकुर और श्री माँ की पूजा की तरह शिव काली राधा कृष्ण की भी पूजा करना किसी देवता को मठ हटाना एक दिन उनको कहा था महाराज मेरा भक्ति विश्वास थोड़ा बढ़ा दीजिए इस प्रकार की प्रार्थना से उनके मन को विचलित नहीं किया जा सकता था मेरी प्रार्थना के उत्तर में महाराज जी ने कहा था भक्ति क्या मैं बढ़ाऊँगा भक्ति मुक्ति क्या हाथ के डूह हैं जो कहता हूँ उसे सुनो आपके तो सांसारिक कार्य हैं एक हाथ से संसार के कार्य करो और दूसरे हाथ से जब करो जब सदा सर्वदा करना ठाकुर को सदा स्मरण करना देखोगे उससे ही सब हो जाएगा मैंने महाराज जी के इलाहाबाद निवास के लगभग चालीस वर्षों के केवल अंतिम तीन चार वर्ष उनका दर्शन व संग नहीं किया था उस समय उनके सरल आडंबर अड़, अनाडंबर जीवन को देखकर हवाक रह जाती थी यदि वे चाहते तो अंतिम जीवन में कुछ आराम से रह सकते थे पर मैंने उन्हें कभी कठोर साधन जीवन से हटते नहीं देखा निर्जन मुट्ठीगंज में एक पुराने भवन में आश्रम बनाया उनके कमरे में फैन पंखा नहीं था वस्तुतः बिजली का कनेक्शन भी नहीं लिया गया था तीव्र गर्मी में सिर और शरीर पर दो गीले गमछे लगा रखते थे इतना कष्ट क्यों सहते हैं यह पूछ पूछा जाने पर वे कहते अच्छा हूँ उनकी जीवन पद्धति अथवा प्रतिदिन के कार्यक्रम को बदलना संभव नहीं था उनका खान सामान्य था वे भक्तों को खिलाना पसंद करते थे प्रेसिडेंट होने के बाद उनके कोलकाता से इलाहाबाद लौटते समय भक्त उनके साथ डब्बे भर मिठाइयाँ दे देते थे उसे वे हम लोगों में बांट देते थे अंतिम बीमारी के समय मैं प्रायः प्रतिदिन जाती थी पर करनीय कुछ नहीं था क्योंकि वे किसी की सेवा नहीं लेते थे एक दिन बेड़ी के निर्देशानुसार थोड़ा दही जमा कर ले गई थी उसका मठा बनाकर उन्हें दिया गया था दिन रात माँ माँ कहते करते रहते थे और चलो जी और कुछ सुना नहीं जाता था महाराज जी जानते थे कि इस बार श्री ठाकुर उन्हें अपने पास खींच लेंगे वे इसके लिए तैयार थे और उन्होंने बेड़ी को भी इसका संकेत दिया था इस अंतिम बीमारी के समय बेड़ी प्राय रुदन करते हुए कहता था कि बाबा और नहीं बचेंगे वह उन्हें बाबा कहता था और उनके साथ बातचीत और व्यवहार में बिंदु मात्र भी संकोच प्रकट नहीं होता था यह एक आश्चर्यजनक प्रेम का संपर्क था महाराज जी के देश त्याग के बाद वह सचमुच मानो पितृहीन हो गया था उसके शोकार्त मुख को याद करने पर आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं उनके उपदेशों का क्या पालन कर सकी हूँ यदि कर पाती तो चिंता ही नहीं थी फिर भी मैं जानती हूँ कि वे हमें देखते हैं अभी भी हमारी चिंता करते हैं और विपत्ति के समय हमारे साथ ही रहते हैं वे हमें छोड़ गए नहीं हैं मैं हृदय से विश्वास करती हूँ कि महाराज जी का दर्शन आज भी मिल सकता है सब समय नहीं पर मन में व्याकुलता होने पर उनका दर्शन हो सकता है महाराज जी ने मुझे एक निर्देश दिया था एक बार उन्होंने मुझे चैत्र संक्रांति के दिन मुठ्ठीगंज आश्रम में सत्तू गंगाजल, गुड़ और फल पहुँचाने को कहा था तब से मैं प्रति चैत्र संक्रांति के दिन ये वस्तुएँ आश्रम में भेज रही थी। एक बार आश्रम में गुरुदेव के नव निर्मित कमरे के सामने प्रणाम का करते हुए सोच रही थी आहा कैसी सुंदर खाट पर बैठे हुए हैं और सिर पर पंखा घूम रहा है और सारा जीवन तो कष्ट में बीता था अचानक उनका चित्र जीवंत प्रतीत हुआ ऐसा लगा कि वे यहाँ हैं और आराम कर रहे हैं उस दिन सब समय मेरा मन आनंद से भरा रहा इलाहाबाद अप्रैल 1977